उपनिषद भाष्यार्थ अध्याय अध्या ब्राह्मण पा इद तु दंगाथर्वणश्विभ्यावाच तदेत पश्यवोचत प्रतिप बभूव तदस्य रूप प्रतिरक्षण इंद्रो माया भीपुर ईये युक्ता हर यता दशेति अयम वै हर यो वै दश च बहूनी चानंतानी चलेत चा ब्रह्म अपूर्व अनपरम अनतरम अबात्मा ब्रह्म सर्वान्तुसन उस इस मधु का दध्यंगाथर्वण ने असुनी कुमारों को उपदेश किया यह देखते हुए ऋषि ने कहा वह रूप रूप के प्रतिरूप हो गया इसका वह रूप प्रतिपन प्रकट करने के लिए है ईश्वर माया से अनेक रूप प्रतीत होता है शरीर रूप रथ में जोड़े हुए इसके इंद्र रूप घोड़े शत और दश है पर यह परमेश्वर ही हरि इंद्रिय रूप अश्व है यही दश सहस्त्र अनेक और अनंत है वह यह ब्रह्म अपूर्व कारण रहित अनपर कार्य रहित, अनंतर अन्य द्रव्य से रहित और अबा है यह आत्मा ही सबका अनुभव कराने वाला ब्रह्म है यही समस्त वेदांतों का उपदेश है। प्रतिपो बूपम रूपम रूपम रूपम रूपम प्रतिरूपो रूपम रूपम प्रति प्रतिरूपो रूपांतरम बभूवे प्रतिपोन रूपो व्यादि संस्थान माता एव पुत्रो जायते तहि चतुष्पदो चतुष्पद्वीपा जायते द्विपदो वा चतुष्पा स एव पर रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा इदम वै तधु इत्यादि वाक्य का अर्थ है रूप रूप के प्रतिरूप हो गया अर्थात रूप रूप के प्रति उसी के समान अन्य रूप वाला हो गया प्रतिरूप अर्थात अनुरूप क्योंकि माता पिता जैसे स्वरूप वाले होते हैं वैसे ही स्वरूप वाला अर्थात उन्हीं के अनुरूप चतुष्प से द्विपद और द्विपद से चतुषपथ उत्पत्ति नहीं हो सकती सो नाम और रूप को व्यक्त करने वाला परमेश्वर ही रूप रूप के प्रतिरूप हो गया किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमन तस्च्यते तदस आत्मनोप प्रतिचनाय प्रतिपनाय यदि नाम रूपे न ना व्याक्रीय क्रिएते तदानो रूप रूप प्रज्ञनघनाख्यम न प्रतिख्यायेत यदा पुनः नाम रूपे कार्यकना व्यात तदा रूप प्रतिख्यायेत। किंतु उसका प्रतिरूप को प्राप्त होना किस लिए हुआ सो अब बतलाया जाता है वह इस आत्मा के रूप के प्रतिक्षापन प्रतिक के लिए है क्योंकि यदि नाम रूपों की अभिव्यक्ति ना होती तो इस आत्मा का प्रज्ञान घन संजत निरुपाधिक रूप प्रकट नहीं हो सकता था किंतु जिस समय कार्य करण भाव से नाम रूपों की अभिव्यक्ति होती है तभी इसका रूप प्रकट होता है इंद्रपरमेशरो माया प्रजा नामूपूतृत मिथ्याभिम पर्थत पुरुपो बहुपय गम्यकूप एव प्रज्ञानखनः खनक विद्या प्रज्ञा पुनः कारणात् युक्ता रथ एव वाजिनः इविन स्विषय यस्मादस्य हरियो हरनाद्रिया शता शता दश च च प्राणी भेद दश चाणीभेदाहता विषय चलती तस्मांद्रिय विषयबाहुल्याशनाय चुका न परांची आत्मकाशनाय स्वयंभू इति स्वयंभुट काठके तस्म तैरव विषय स्वरूप रिये न प्रज्ञान घनक स्वरूप इंद्र परमेश्वर मायाओं से अर्थात प्रज्ञा से अथवा नाम रूप उपाधि जनित मिथ्या अभिमान से पुरुरूप अनेक रूप हुआ जाना जाता है परमार्थतः अनेक रूप नहीं होता अर्थात वह प्रज्ञान घन एक रूप ही होते हुए अविद्या जनित प्रज्ञाओं से अनेक रूप भासता है किंतु ऐसा किस कारण से होता है क्योंकि अपने विषयों को प्रकाशित करने के लिए रथ में जुटे हुए घोड़ों के समान इसके सत और दस हरी इंद्रिया है विषयों को हरण करने के कारण इंद्रियों का नाम हरी है प्राणी प्राणिभेद की भूलता के कारण वे सत और दस है अतः इंद्रियों के विषयों की बहुलता होने के कारण वे उन्हीं को प्रकाशित करने में नियुक्त हैं आत्मा को प्रकाशित करने में नहीं कठोपनिषद में कहा भी है कि स्वयंभु परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है अतः वह उन विषय रूपों से ही अनेक रूप भासता है प्रज्ञान एक रस स्वरूप से नहीं एवं एव तर्यमन परमेशरो इत्येवं प्राप्ते उच्यते अयम वै, वै दस चहसरा बहूं सानंता चा प्राणिभेदंता कि बहुना तदेत ब्रह्म य आत्मा अपूर ना्य कारण पूर्व विद्यतव नापर नाश्य विद्यतरम्जातर अंतराले विद्यते अत्यंतरम तथा बहिस्या न विद्यते इत्यबाह्यम इस प्रकार जब तब तो यह परमेश्वर अन्य है और इंद्रियां अन्य हैं ऐसी आशंका होने पर कहते हैं यह परमेश्वर ही इंद्रियां हैं तथा यही दश सहस्त्र अनेक और अनंत हैं क्योंकि प्राणियों के भेद का कोई अंत नहीं है अधिक क्या कहा जाए यह जो आत्मा है वही ब्रह्म है यह अपूर्व है इसका कोई पूर्व यानी कारण नहीं है इसलिए यह अपूर्व है इसका अपर कारण नहीं है इसलिए यह अनपर है इसके मध्य में कोई जात्यंतर नहीं है इसलिए यह अनंतर है are, तथा इसके बाहर कुछ नहीं है इसलिए यह अबाह्य है किम पुन तन निरंतरम ब्रह्म अयमात्मा कोसो प्रत्यगात् द्रष्टा स्रोता मंता बोधा विज्ञाता सर्वाभू सवामुभवती सर्वा सर्वाभुतुशाशनम सर्वेदापदेशता तो उपसंहृतेमृत अभय पिसमता शास्त्रार्थः तो फिर वह निरंतर ब्रह्म कौन है यह आत्मा आत्मा कौन है जो प्रत्यत्मा दृष्टा श्रोता मन्ता, बोधा अर्थात जानने वाला और सर्वानुभू है सबको सब प्रकार अनुभव करता है इसलिए वह सर्वानुभव है इस प्रकार यह अनुसाधन अर्थात समस्त वेदांतों का उपदेश है यह संपूर्ण वेदांतों का उपसंहारभूत अर्थ है यह अमृत और अभय है इस प्रकार शास्त्र का अर्थ समाप्त हुआ उपनिषद ये बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये अध्याये पंचम मधुब्राह्मणम